आज सात दिसंबर 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहत का आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसा कि हमने पिछली बार तय किया था कि ईश्वर प्रतिप्रज्ञा विमर्श नहीं पढ़ना है कि पहले बौद्ध पंचदशिका के पंद्रह श्लोक हैं उनको पढ़ें पुनः इस बात को बता दें कि बौद्ध पंचदशिका अभिनव गुप्त पादाचार्य की रचना है अभिनव गुप्त पादाचार्य दसवीं सदी के अंत में और ग्यारहवीं सदी के आरंभ में हुए और वो समझो हमारे तंत्र शास्त्र के सर्वोच्च विद्वान रहे, जिन्होंने हिंदुस्तान के समस्त तंत्र शास्त्र को एक जगह इकट्ठा किया और उसको लिपिबद्ध भी किया न केवल इतना वे केवल प्रकांड विद्वान ही नहीं थे वरन वो साधक थे और उन्होंने इन सब तंत्र के सारों का अनुभव किया था क्योंकि तंत्र वर्णन की चीज़ नहीं है तंत्र का वर्णन समझ से परे है तंत्र की समझ वो गुरुगम्य है जहां हम किसी परंपरा के साथ जुड़े हैं या हम किसी गुरु से नाता रखते हैं या उनके द्वारा शिक्षित होते हैं तो तो हमको तंत्र का एक पौध होता है तो तंत्र बोध बहुत में है क्या हो गया देखेंगे उसको चलो जान दो बाद में देखना रहा हूँ तंत्र बहुत गम उसमें है ना वो, वो खाली करना पड़ेगी लेकिन बोध जो सबसे विशिष्ट बात है तंत्र में और हम यहाँ पर जो कुछ पढ़ने पढ़ते हैं ये तंत्र का ही हिस्सा है वो तंत्र का यह सर्वोच्च हिस्सा है तंत्र का शिखर है तंत्र के बारे में बहुत सारी गलत सलत मान्यताएं हम लोगों के दिमाग में कई लोगों के दिमाग में है लेकिन तंत्र का जो निचला हिस्सा है या सर्वोच्च नहीं है जो अपर हिस्सा है उसका वो काफ़ी भिन्नताएं लिए हुए तंत्र में काफ़ी विभिन्नताएं हैं और काफ़ी जटिलताएं हैं लेकिन जैसे जैसे हम शिखर की ओर अग्रसर होते हैं तो तंत्र के जो सर्वोच्च स्तर पर है या जो पर स्तर है जो नीचे अपर स्तर है ऊपर पर स्तर है तो इस पर स्तर पर जटिलताएं कम से कम होती चली जाती और सारी जटिलता इस सर्वोच्च स्थिति पर आने की योग्यता प्राप्त करने के लिए क्योंकि जब हम एक सामान्य गृहस्थ स्थिति में होते हैं सांसारिक स्थिति में होते हैं तो किसी भी आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त करने के पहले हम चाहते हैं कि हमारा घर ठीक हो हमारा परिवार व्यवस्थित हो हमारी मानसिक शांति हो हमारे घर में घर चलाने की पर्याप्त व्यवस्था हो उस परिस्थिति के लिए हमें अगर हम परंपरागत रूप से भी तंत्र के अधीन हैं तो भी हम चाहेंगे कि पहले हमारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएं ताकि हम मन लगाकर कर आध्यात्म का ध्यान कर, कर सकें <स्थित> तो हम यहाँ पर अपने आश्रम में जो पिछले आठ बरस से परंपरा विकसित हुई उसमें हम उसके सर्वोच्च स्तर पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसमें जटिलताएँ बहुत कम हैं समझने की कठिनाई हमारी अपनी कठिनाई है। वास्तव में समझना ईश्वर को इतना कठिन नहीं है जितना अपने आप को समझाना कठिन है क्योंकि हमारे जो वर्षों के बने हुए या कई जन्मों के बने हुए संस्कार हैं वो इस समझ में कठिनाई पैदा करते हैं वो समझने से रोकते हैं और जैसा कि आपको स्मरण होगा जब हमने विज्ञान भरो पढ़ा था तो शिव पार्वती संवाद में शिव जी ने कहा था कि जो विभिन्न प्रकार की उपचारों से पूजा अर्चना या तंत्र के जो विशिष्ट प्रयोग हैं वो सब वैसे ही हैं जैसे बच्चे को कड़वी दवा पिलाने के लिए हम उसको मिठाई की लालच देते हैं शायद आपको स्मरण है ना हम फिर से उसको कभी भी रेफर कर सकते हैं तो शुद्ध रूप से हमारी आश्रम की या आने की या अध्ययन की उपयोगिता है कि वो बोध हो सके जिस बोध के लिए हम ये सब कर रहे हैं वरना हमको अगर पांडित्य पैदा करना हो तो खूब किताबें रट लेने से हो सकता है क्या हमको उस पांडित्य की कोई रुचि नहीं है ना उस विद्वत्ता के बारे में कोई हमको कोई प्रदर्शन करने की चाह है हमारी चाह है कि हमारे हृदय के अंदर ये ज्ञान उतर सके और ये हमारे हृदय को मंदिर बना सके जहाँ स्थायी रूप से परश्री निवास करें हमारे भीतर का वातावरण निर्मल हो जाए इसके लिए हम उस बोध के लड़ाई हम बोध के चाहक तो हम उसी बोध की आज बात करते हैं कि बोध पंचदशी का अभिनव उत्तपादाचार्य तो ने उन शिष्यों के लिए लिखी थी जिनके लिए उन्होंने कहा था कि जो मुझ पर समर्पित है जो मुझ पर आधारित हैं जो मुझ पर विश्वास करता लेकिन उनकी समझ उतनी तीव्र नहीं है जो बहुत ज्यादा इतनी गहरी तंत्र की समझ नहीं है उनको लेकिन फिर भी वो योग्य है क्योंकि उनमें एक सबसे बड़ा गुण समर्पण का है तो उनके लिए मैंने ये पंद्रह श्लोक लिखे हैं और ये पंद्रह श्लोक ये पंद्रह सूत्र जो उन्होंने अपने जीवन भर के अनुभव से ये सार रूप में लिखे जिसमें पंद्रह श्लोकों के अंदर उन्होंने अपने दर्शन का सार समझा दिया तो हम उसका अध्ययन आज से शुरू करते हैं जो भी एक दो तीन हफ्ते लगे उसका अध्ययन करेंगे और तदंतर पर हम ईश्वर प्रतिविज्ञा जो हमने सोची थी उसको जनवरी में शुरू करेंगे तो इसको चूंकि संस्कृत के श्लोक क्लिष्ट हैं और समझने और पढ़ने में भी कठिन हैं इसलिए उसका सीधे सीधे हिंदी अनुवाद लिखा है और उसकी फिर अपन चर्चा करेंगे पिछली बार हमने इसके फोटोकॉपी वितरित करी थी जिन किसी को नहीं मिली हो तो आज ले सकते हैं टेबल पर रखी है तो ये बौद्ध पंचदशिका इसके श्लोकों का अनुवाद और उस पर की गई व्याख्या ये व्याख्या आपके जानकारी के बता दूं कि ये लक्ष्मण जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित है जो उन्होंने इस पर प्रवचन दिए थे उस पर आधारित व्याख्याएं हैं ये मेरे अपने मन और दिमाग की उपज नहीं है तो पहला जो सूत्र है वो कहता है कि उसका प्रकाश उसका से मतलब परशिव का जिसको जानने का हम प्रयास कर रहे हैं उसका प्रकाश किसी बाहरी प्रकाश अथवा अंधकार से आवृत नहीं किया जा सकता समस्त प्रकाश एवं अंधकार सर्वोच्च चेतना में ही समाहित है अब ये चीज देखने को भाई छोटा सा श्लोक है पर अपने अंदर बहुत गहरा मतलब समाया हुआ है बहुत विशिष्ट बात इसके अंदर बताई हुई है उन्होंने कि हम प्रकाश से एक मतलब निकालते हैं ये बाहर से आने वाला प्रकाश या उजाला जिसको हम प्रकाश परमेश्वर शिव के स्वरूप में यानी परमेश्वर के हम निरूपित करें कि परमेश्वर क्या है और कैसा है शिव को हम किसको शिव कह सकते हैं तो अगर हम उसके स्वरूप को निरूपित करें तो उसके स्वरूप में दो ही चीज़ें आती हैं प्रकाश और विमर्श दो चीज़ें आती हैं प्रकाश और विमर्श इन दोनों से मिल बनता है परशु जो विमर्श है वो उसकी शक्ति है और जो प्रकाश है उसका अस्तित्व है अस्तित्व और शक्ति दोनों ही मिलके उसे वो देते हैं जो वो है परमेश्वर जैसा है उसके लिए उसको दोनों चीज़ें जरूरी है उसके पास शक्ति भी आवश्यक है और उसका अस्तित्व भी आवश्यक है अब हम कहेंगे कि उसका अस्तित्व उसकी शक्ति हमारी चूँकि भाषाओं की सीमाएं हैं इसलिए हमको उन द्वैत्वादि भाषाओं का उपयोग करना पड़ता है सचमुच में हमारा अस्तित्व और हमारी शक्ति शिव का अस्तित्व और शिव की शक्ति या एक इंजन चल रहा है उसका अस्तित्व और उसकी शक्ति कोई भेद नहीं है ये सभी वो भी परशिव है मैं भी परशिव हूँ आप भी परशु हूँ और जिसको हम परशु कहते हैं वो भी वही शिव है अब हम कहें कि शिव और शक्ति दोनों कैसे अभिन्न हैं? अगर एक पहलवान कहता है कि मैं इसको पछाड़ दूँगा तो हम बोलेंगे तुम कैसे पछाड़ोगे वो तो तुम्हारी शक्ति पछाड़ेगी तो फिर वो बोलेगा तो क्या मैं मेरी शक्ति अलग है क्या अगर मेरी शक्ति नहीं हो तो मैं क्या कौन सा पहलवान हूँ और अगर मैं नहीं हो तो शक्ति रहेगी कहाँ अगर मैं नहीं हूँ शक्ति ऐसा थोड़ी ना कि मैं उसे निकाल के टब्बी में रख लो कि वो शक्ति आप। तो मैं हूं तो ये तो मेरी शक्ति है तो मुझ में और मेरी शक्ति में कोई भेद ही नहीं है मतलब मेरा अस्तित्व और मेरी शक्ति दोनों अभिन्न रूप से एक है दोनों में कोई तात्विक उसमें कोई तात्विक भेद नहीं है जैसे हम कहें कि आग किसी को जला देगी अब हम कहें कि आग थोड़ी जलाएगी वो तो उसमें जो दाहकता है वो जलाएगी जो गर्मी है उष्मा है वो जलाएगी तो वो जो दाहकता और आग दोनों अलग अलग नहीं है दोनों एक ही हैं क्योंकि हम समझने के लिए उन दोनों को अलग अलग कर देंगे लेकिन दोनों मूल रूप से एक है तो प्रकाश उसका अस्तित्व स्वरूप है और अस्तित्व जो शब्द है इसका हम चिंतन करें तो संसार में जो कुछ अस्तित्व है एक शब्द का अस्तित्व है एक विचार का एक विचारधारा का एक पत्थर का एक संसार का एक व्यक्ति का भिन्न भिन्न धर्मों का इन सब का अस्तित्व जो है वो परशु है यानी उनका सबका सार सबका अस्तित्व हम कहें कि ये पानी है तो वो पानी क्या है क्योंकि उसका सार हम पूछें उसको रिट्रोग्रेड ट्रेस करें उसके अनुसंधित सा करें कि वो कहाँ से आया उसका स्रोत क्या है चाहे एक पत्थर के बारे में अनुसंधित सा करें कि ये कहाँ से आया इसका परम आदि स्रोत क्या है अगर हम एक विचार के बारे में सोचें कि विचार कहाँ से आया उसका अनुसंधान करें कि ये कहाँ से आया सारे अनुसंधान चाहे वो विचार हो चाहे पत्थर हो चाहे व्यक्ति हो चाहे जल हो हर विचार पीछे चलते चलते चलते चलते एक शिव चेतना पर जाके रुक जाएगा उसका नाम हम कुछ भी दे सकते उसको शिव बोले, चेतना बोलें बोले, कृष्ण बोले, चेतना बोलें चैतन्य बोलें यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस बोलें सार्वभौम ईश्वर चेतना बोलें कई नाम दे सकते हैं उनको जो प्रचलित नाम है लेकिन हम यहाँ पर उसको परशिव बोलते हैं तो परशिव पर जाकर वो गाड़ी अटक जाएगी हम कहें कि हमारे पिता कौन हमारे उनके पिता कौन फिर मैं उनके पिता कौन तो दो चार पीढ़ियां तो हर व्यक्ति को याद रहती है कि मेरे पिताजी का नाम यह है फिर दादाजी का यह और उनके पिताजी ये थे किसी की किसी को और एक दो पीढ़ी याद रह जाएगी उसके बाद में हमको कुछ नहीं मालूम लेकिन अगर हम मनन करें कि पिता के पिता पिता के पिता पिता के पिता आखिर तो ये श्रृंखला कहीं जाके अंत होती होगी जो सबका पिता है जिसका कोई पिता नहीं है वही है परम एक किरण है अगर हमको यहाँ दिखती है अगर हम उसको ढूंढते जाए कि कहाँ से आ रही कहाँ से आ रही कहाँ से आ रही तो हम उसके स्रोत पर पहुंच जाएंगे उसके विपरीत दिशा में जब वो चलेंगे तो उसके स्रोत पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे इसलिए उसको प्रकाश बोलते हैं उसके क्योंकि वो सबका जनक है क्योंकि जल हो चाहे वायु हो अग्नि आकाश हो पंच पंचमहाभूतों के अलावा जो बातें हमारे विचार हैं या पंथ हैं धारा हैं दर्शन हैं अलग अलग धर्म हैं उन सबका आधार एक ही उसी आधार से समस्त धर्म भी निकले हैं उसी से विचारधाराएं दर्शन सब निकले हैं तो वो मूल स्रोत होने के कारण वो परम कहलाता है यानी उससे बड़ा और कोई नहीं वो किसी का कारण है पर उसका कारण कोई नहीं वो सबका कारण है लेकिन उसका कारण कोई नहीं वो अंतिम कारण है क्योंकि आप अगर ऐसे भी चिंतन करो कि नहीं नहीं यार उसका भी कुछ तो कारण होगा उसके भी कोई तो पिताजी होंगे तो फिर वही श्रृंखला चालू हो जाएगी फिर उसके पिताजी कौन होंगे तो ये अंत ही श्रृंखला का जहां अंत है वही परमशिवर हम इस तरीके से ही उसको चिंतन में बिठा सकते हैं कि जो सबका स्रोत है और वही प्रकाश इसलिए कहते हैं उसको कि वो सबको प्रकाशित करता है प्रकाशित करने का मतलब होता है अस्तित्व में लाना जैसे हम कहते हैं ये किताब प्रकाशित हो गई तो ऐसा नहीं है, उजाले में रख दे पहले अंदर में रखी थी उजाले में रख दे प्रकाशित होने का मतलब होता है अब अस्तित्व में आ गई है वो अब संसारिक अस्तित्व में आ चुकी है इसलिए उसको बोलते हैं प्रकाशित हो तो इस तरीके से वो सबको प्रकाशित करता है यानी वो सबको अस्तित्व में लाता है जीव जंतु हो जड़ हो चेतन हो भूत भविष्य वर्तमान हो दूरपास हो अंतरिक्ष हो सब कुछ का जो कारण है मूल्य जो सबको प्रकाशित करता है सूर्य के प्रकाश को भी प्रकाशित करता है अब हम ये समझ सकते हैं कि वो सबका स्रोत है तो सूर्य के प्रकाश का भी स्रोत है यानी सूर्य का प्रकाश भी उसी के प्रकाश का हिस्सा है हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य का प्रकाश उससे बड़ा हो सकता है कि सूर्य का प्रकाश अलग है और उसका प्रकाश अलग है वो तो समस्त प्रकाशों का प्रकाश है समस्त प्रकाशों का आदि स्रोत है तो फिर उस प्रकाश को परमेश्वर के प्रकाश को क्या सूर्य का प्रकाश ढांप सकता है कभी भी नहीं ढाक सकता क्योंकि उसमें ऐसी क्षमता कहां से आएगी जो अपने स्रोत को ढाक दे यहां पर एक दीपक जलाए उजला हो जाएगा जब धूप के अंदर दीपक को रखेंगे तो दीपक बड़ा मुश्किल से दूर से दिखाई देगा बड़ा मुश्किल से क्योंकि उसकी रोशनी मध्यम पड़ जाएगी सूर्य के प्रकाश के कारण तो उसका अस्तित्व तो रहेगा हर चीज का अस्तित्व रहेगा लेकिन उसकी रोशनी मध्यम पड़ जाएगी लेकिन परमेश्वर के प्रकाश को मध्यम नहीं पाड़ा जा सकता किसी भी क्योंकि उससे बड़ा कोई प्रकाश है ही नहीं क्योंकि वो समस्त प्रकाशों का प्रकाश है समस्त अस्तित्व का आदि स्रोत है इसलिए उसके प्रकाश को मध्यम नहीं किया जा सकता यही कारण है कि वो किसी भी आवरण द्वारा आवृत्त नहीं किया जा सकता क्योंकि समस्त आवरण भी तो उसी से निकले अगर हम कहेंगे फलाने आवरण से आवृत्त कर देते हैं भगवान को भगवान का एक पर्दे के अंदर डाल देते हैं तो वो पर्दा भी तो भगवान है उसको आवृत्त कैसे करोगे उस वो पर्दे का स्रोत भी जब परमेश्वर ही, ही है तो वो परदा भी तो परमेश्वर है हम कहेंगे कि हम अज्ञान से आवृत्त हैं तो ये अज्ञान क्या है ये अज्ञान भी परमेश्वर है जब ज्ञान परमेश्वर है तो अज्ञान भी परमेश्वर है अगर प्रकाश या उजाला परमेश्वर है तो अंधेरा भी परमेश्वर है अंधेरा कहाँ से आया उसका जन्म किसने दिया उसको किसने पैदा किया उसका अस्तित्व हम सांसारिक रूप से कह सकते हैं कि अंधकार की विधायक सत्ता नहीं है पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं है कह सकते हैं कि ये तो प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम अंधकार है ये हमारी संसार की परिभाषा है भौतिक प्रकाश की जब हम बात करें तो भौतिक प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम अंधकार है लेकिन उस प्रकाश की अनुपस्थिति हो ही नहीं सकती क्योंकि उपस्थिति में तो वो उपस्थित है लेकिन अनुपस्थिति में भी वो उपस्थित है क्योंकि अनुपस्थिति कहां से आई अनुपस्थिति का जन्म किसने दिया अनुपस्थिति कहां से आई अज्ञान कहां से आया अंधकार कहां से आया सारी जो ऋणात्मकता है संसार की समस्त ऋणात्मकता का आदिश्रोत भी परम है और इसको प्रतीकात्मक रूप से हम कैसे बताते हैं कि शिवजी जी की बारात चली तो उसमें भूत जा रहे हैं तो पिशाच जा रहे हैं तो मुंडियाँ चल रही हैं तो क्यों ये सब चीज़ इसलिए बताते हैं कि आप समझ सको कि न केवल वो संतों को पैदा करता है न केवल सज्जनों को पैदा करता है न केवल वो पॉजिटिवली दिखने वाले संसार को पैदा करता है वर वो उस संसार को भी पैदा करता है जो बहुत सपटल है जो बहुत सूक्ष्म है जो हमको न दिखाई देता है या जो नेगेटिव है जैसे हम जिसकी बात करते हैं कि वो तो पिशाच पिशाज है, वो तो भूत हैं उन सब का भी आदि स्रोत शिव ही है हम देखते हैं कि वहां पर आपको पुराणों में पढ़ो तो जितने नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं जितने किरदार हैं जो नेगेटिव किरदार हैं चाहे वो रावण हो सबके आराध्य कौन थे परम शिव उसका कारण उसका कारण यही था कि वो सबके स्रोत हैं वो यहाँ तक आ, अब रुगुप्त जी आगे कहते हैं कि संसार में जितने भिन्न भिन्न धर्म हैं उन समस्त धर्मों को भी शिवना ही पैदा किया आप अगर जब ये हृदय में जानोगे इस बात को तो आपके हृदय में समस्त धर्मों और पंथों के प्रति सौहार्द पैदा हो जाएगा ऐसा लगा ये हमारे ब्रदर्स हैं भाई हैं क्यों? कि जब एक ही बाप की हम अलग अलग संतानें हैं तो हमारे बीच में क्या फर्क हो सकता है क्योंकि बाप तो एक ही दो हो ही नहीं सकते जब हम उस बाप की बात कर रहे हैं जिसका कोई बाप नहीं था और उसी ने इस संसार में समस्त भिन्नताएं पैदा करी तो फिर मूलतः वो जब एक ही था और एक ही से सब बने हैं तो जितनी विचारधाराएं हैं जितनी धर्म के अलग अलग पंथ हैं जितने धर्म के अलग अलग स्वरूप हैं उन सब का आदि स्रोत एक ही है परशु क्योंकि उसके सिवा और कोई स्रोत नाम की चीज है ही नहीं तो प्रकाश का स्रोत चूंकि वही है समस्त अस्तित्व का स्रोत वही है और वही समस्त अस्तित्व का कारण है तो अंधकार भी तो अस्तित्व है तो अंधकार में भी वो उपस्थित है प्रकाश में उपस्थित है वो अंधकार में भी उपस्थित है वो उपस्थिति में उपस्थित है वो अनुपस्थिति में भी उपस्थित है यानी उसकी अनुपस्थिति असंभव है जहां भी देखोगे जो कुछ भी जानोगे जो कुछ भी समझोगे आपको सब जगह पर वो परमेश्वर उपस्थित दिखाई देगा तो उसका प्रकाश किसी बाहरी प्रकाश अथवा से नहीं किया जा सकता। आप उसको कवर नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि वो कवर भी शिव है, आवृत्त जिस चीज से करोगे वो भी शिव है और समस्त प्रकाश या समस्त अस्तित्व उसी अस्तित्व से उधार लिया हुआ अस्तित्व इसलिए उसको फिर उससे बड़ा अस्तित्व कौन सा हो सकता है जो उसको मध्यम कर दे जब अंधेरा होता है तो छोटा सा दीपक भी बहुत बढ़िया लाइट देता है बहुत बढ़िया भर देता है कमरे को काम चलाऊ उजाला मिल जाता है लेकिन जब वो उसको धूपक धूप में रखते हैं तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता कि वो दीपक बड़ा मुश्किल के उसका अस्तित्व संभाले रखता है वो लेकिन परमेश्वर के प्रकाश को यानी उसके अस्तित्व को किसी और चीज़ से ढाका नहीं जा सकता क्योंकि उससे बड़ा कोई अस्तित्व सामने ला खड़ा करो कि उसका प्रकाश मध्यम पड़ जाए संबोध क्योंकि उसका प्रकाश समस्त प्रकाशों का प्रकाश है और वही अपने अस्तित्व में अपने स्वभाव में या अपने अंतर में समस्त प्रकाश समस्त अंधकार और समस्त अस्तित्व को समाए हुए समस्त प्रकाश एवं अंधकार सर्वोच्च चेतना में ही समाहित उसी में समाये हुए ये कैसे समाये हुए हैं अभी वैसे आगे आएगा जो तीसरे श्लोक में कि जैसे एक दर्पण के अंदर आप देख देखोगे अभी आप जैसे जितने लोग बैठे हो है ना ये दर्पण रखे तो आप सब जने उस दर्पण में दिखाई दोगे है ना अब आप जो अंदर दिखाई दे रहे हो उसमें और उस दर्पण में क्या भेद है कुछ भी भेद नहीं है वो दर्पण है तो वो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और दर्पण नहीं होगा तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा उस दर्पण में और प्रतिबिंब में, में कोई भेद नहीं है आप गहरे से सोचो अपन हम कह रहे हैं कि तो बाहर से आने वाली चीजों का प्रतिबिंब है लेकिन अगर बाहर कोई चीज़ नहीं और फिर भी वो प्रतिबिंब दिखाई दे तो क्या बोलोगे आप ऐसे ही परमेश्वर शिव की अपने स्वभाव में अपनी चेतना में उसने ये विश्व बनाया जो हमको बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है बाहर दिखाई दे रहा है ये उसके अंदर अपने स्वभाव के अंदर बना हुआ ब्रह्मांड है इन्होंने अभिनव गुप्ता जी ने इतनी बढ़िया तरीके से पूरे 16 श्लोकों में पंद्रह श्लोकों में इतना अच्छा समझाया है कि आप सारा काश्मीर श्वर हमको इस कलर निहित है समाज समझ में आ जाता है पूरा तंत्र का शिखर है ये तो वो सब कुछ उसमें समाया हुआ इस बात को बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि इस बात की अवधारणा बनने में हमारी जो कॉमन सेंस है जो वो बहुत बड़ी बाधा है क्योंकि हम कॉमन सेंस का मतलब होता है घिसे पिटे पर सोचना हम हाँ उससे अलग हद के उससे अलग अदा सोच ही नहीं पाते एक ही रस्ता है सोचने का हमारे पास कि जो हमने दो और दो चार हम दो और दो पाँच सोच ही नहीं सकते हम बस वो एक ही रस्ता है हमारा सोचने का उसी हाईवे पे चलते जाता है दिमाग हमारा तो इसलिए इस बात को बार बार समझना जरूरी है कि कि वो प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश मतलब अस्तित्व है और अस्तित्व है ना हर चीज़ का अस्तित्व चाहे नेगेटिव अस्तित्व हो चाहे पॉजिटिव हो ऋणात्मक को चाहे धनात्मक और समस्त अस्तित्व का स्रोत वही है और उसको किसी भी आवरण द्वारा आवरत नहीं किया जा सकता अभी आप यहाँ पर उजाला हो रहा अभी कुछ ढक दो तो अंधेरा हो जाएगा उसके नीचे लेकिन आप किसी भी कपड़े से आवरत कर दो तो उसके नीचे अंधेरा का वो भी तो शिव है इसमें शिव को कैसे आवृत्त करोगे क्योंकि उसमें जो कुछ भी आता है अस्तित्व में वो शिव ही है ये बात हमारे हृदय में जब बैठती है तब हमारे हृदय के एक बहुत गहन शांति का अनुभव होगा जब ये बात हमारे समझ में आती है बहुत गहरी शांति का अनुभव होगा क्योंकि परमेश्वर से अलग कोई चीज़ को कह ही नहीं जा सकता अच्छा किस चीज़ को आप अस्तित्व से अलग कर दो गे? हम ये क्या पानी है तो पानी को उसके अस्तित्व से अलग कर दो कैसे संभव है संभव ही नहीं है ऐसे ही जैसे शिव और शक्ति को हम अलग नहीं कर सकते तो मतलब पहलवान को तो रहना दो इसकी शक्ति को निकाल दो संभव ही नहीं कि पहलवान और पहलवान की शक्ति एक ही है एक ही एक ही चीज़ के दो नाम हैं इसलिए जब तक पहलवान है तो उसकी शक्ति है और जब तक शक्ति है तब तक वो पहलवान अन्यथा न पहलवान है न शक्ति दोनों जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे और दिखेंगे तो दोनों साथ में दिखेंगे ये तो हमने अपने समझ के लिए उसके दो हिस्से कर लिए कि पहलवान और उसकी ताकत लेकिन असल में ये दो नाम हैं सिर्फ समझने के हेतु तो। अन्यथा इनमें कोई ता, तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है अब दूसरा सूत्रों कहता है कि उससे परशु कहते हैं ये हमारे परंपरा का नाम है उसे कुछ भी कह लो तुम अगर तुम्हारे को रुचे कि नहीं ये नाम नहीं वो नाम रखना तो रख दो उसको नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि शून्य आयाम में नाम क्या रखोगे तुम कुछ भी रखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको तो उसे परशु कहते हैं वह सभी सभी जीवों का अस्तित्व है हम जो कुछ दिख रहा है उन सबका एग्जिस्टेंस अस्तित्व उसी की वजह से सारा प्रकट विश्व उसकी शक्ति का ही विकास है सृष्टि शिव के गौरव से ओतप्रोत है समस्त शक्ति और विश्व ये एक ही सत्ता के दो नाम है सारा विश्व और शिव की शक्ति ये दो नाम नहीं ये एक ही चीज के दो नाम है अपन अगर ये कहें कि क्या ये सत्य समझा जा सकता है क्या ये सत्य वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध किया जा सकता है तो इसका सीधा सीधा जवाब है जी हाँ क्योंकि विज्ञान आज इस स्पष्ट निष्कर्ष पर है कि समस्त पदार्थ का अस्तित्व शक्ति है और समस्त पदार्थ को शक्ति में बदला जा सकता है इसका सबसे पहले आइंस्टीन ने इस बात को प्रकट किया था उन्होंने तो मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी थी जो विश्व प्रसिद्ध है कि ई e इज एक इक्वेशन है एक समीकरण है जो आइंस्टीन ने 1924 में दी थी तब उन्होंने कहा था कि एनर्जी इज एनर्जी बराबर मास एम मल्टीप्लाइड बाय या न उसका कहाँ से गुणा करेंगे प्रकाश की गति के स्क्वायर से माने प्रकाश की गति में प्रकाश की गति का गुणा करो और उसमें कितना मास है जैसे एक ग्राम दो ग्राम तीन ग्राम उसका गुणा करो तो जो मात्रा आएगी वो ऊर्जा है यानी घनघोर ऊर्जा से एक छोटा सा कंकर बना है एक छोटे से कंकर की ऊर्जा जो हम मार के उड़ा सकते हैं छोटे से कंकर की ऊर्जा हमारे पूरे शहर को तहस नहस करने के लिए पर्याप्त है एकाएक ऊर्जा में बदल जाए और यही सिद्धांत है परमाणु बम का जब वो घनीभूत ऊर्जा जो यूरेनियम के अणुओं के अंदर कैद है वो एकाएक ऊर्जा के रूप में बदल जाते हैं वो अपना अस्तित्व तो खो देता है और ऊर्जा खुली छूट जाती है तो उस समय जो विस्फोट होता है वो विस्फोट क्या कर सकता है हम देख चुके हैं हिरोशिमा नागासाकी पर दो बार जो विश्वयुद्ध के समय में बम गिरे थे वो ऊर्जा ही का तो निकास था वो कहाँ से आया था वो पदार्थ से निकली हुई ऊर्जा थी आप एक ही अंदाज बताओ कि एक छोटे से कंकर की ऊर्जा एक शहर को नष्ट कर सकते तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का क्या हिसाब लगा सकते हो यही शिव की स्वतंत्र शक्ति है ये चीज हम हमारे छोटे से सीमित से दिमाग में अनुमान लगाने के लिए ऐसी बातें करते हैं अन्यथा जो कुछ है वो शिव की शक्ति ही है, है पूरे ब्रह्मांड में चाहे वो पत्थर हो चाहे व्यक्ति हो जीव जंतु हो सबका अस्तित्व तो वही शक्ति के कारण है और वही शक्ति शिव की शक्ति है जिसको हम अपनी भाषा में माँ बोल सकते हैं दुर्गा बोल सकते हैं काली बोल सकते हैं चंडी बोल सकते हैं आद्या बोल सकते हैं वही शक्ति है शिव की जो इस ब्रह्मांड में जा व्याप्त है और उसी की वजह से ब्रह्मांड है और वो उस शक्ति से ब्रह्मांड और प्रोत है वो प्रोत का मतलब है कि कुछ ऐसा नहीं है जहाँ वो नहीं।, नहीं है एक छोटे से छोटे से छोटा कण ले लो इलेक्ट्रॉन ले लो तो भी उसमें शक्ति से वो भरपूर है क्योंकि शक्ति के अलावा और कुछ है ही नहीं तो वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ नाम की चीज़ है नहीं दुनिया में जो कुछ है वो शक्ति है और हम वर्षों से एक और चीज़ समझते आए थे हमारे ऋषियों ने अगर हम कभी पढ़ें वृद्धारणक उपनिषद जिसमें याज्ञवाल को मैत्री संवाद है तो उस संवाद में जो बात स्पष्ट तरह निरूपित है कि अंतरिक्ष का अंतरिक्ष की विधायक सत्ता है अंतरिक्ष की पॉजिटिव एग्जिस्टेंस मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं का, का नाम खाली जगह अंतरिक्ष ऊपर क्या बोले कुछ नहीं है खाली जाएगा यह शब्द बोलना ही गलत है ये बात किन्होंने कही थी याज्ञवल्क ने कही थी, गेवल के, ने कही थी। गेवल के मैत्री संवाद कभी हम पढ़ें तो उसमें पढ़ते के रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर किसी ने थोड़ा सा विज्ञान के समझ है तो उसको पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो मतलब तो तो कैसी बात कर रहा है जो आज समझ में अब आ रहे लोगों को जो बीसवीं इक्कीसवीं सदी में लोगों को बात समझ में आई वो बात उन्होंने दस बरस पहले कर और उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष के घटक हैं अंतरिक्ष के घटक हैं यानी उसकी इकाइयां हैं अंतरिक्ष की जैसे हम कहते हैं मकान ईटों से बना है अंतरिक्ष के भी घटक हैं और उन घटों का भी स्रोत शक्ति है और ये बात आज विज्ञान जानता है आइंस्टीन ने भी सिद्ध कर दिया है कि अंतरिक्ष कुछ नहीं का नाम नहीं है उसकी विधायक सत्ता है उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसके, है, उसके गुणधर्म हैं अंतरिक्ष को मोड़ा तोड़ा जा सकता है प्रकाश सीधा सीधा चलता है लेकिन जब अंतरिक्ष किसी प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण मुड़ जाता है तो प्रकाश भी मुड़ जाता है क्योंकि प्रकाश उस अंतरिक्ष को फॉलो करता है और वह अंतरिक्ष में बुरा होगा तो प्रकाश में मुड़ जाएगा ऋषियों ने अंतर ज्ञान से, से प्राप्त की थी कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से नहीं करे थे बल्कि अंतर्ज्ञान से उनको यह बातें ज्ञात हुई थी कि अंतरिक्ष की विधायक सत्ता है तभी तो उन्होंने पांच महाभूतों में अंतरिक्ष को भी रखा है आकाश हम पृथ्वी हमको दिखती है जल दिखता है अग्नि दिखती है वायु का एहसास होता है लेकिन आकाश के बारे में हम चुप रहते हैं हमको कुछ नहीं समझ में आता कि आकाश के क्या कोई गुणधर्म हो सकते हैं हम जल को बोल सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलता है वाष्प बन सकता है बर्फ़ भी उसी का रूप है बहुत सारे गुणधर्म बता सकते हैं धरती के बता सकते हैं वायु के बता सकते हैं अग्नि के बता सकते हैं लेकिन आकाश के बारे में अब तक लंबे समय से हम मौन थे विज्ञान मौन था विज्ञान को तो पिछले सौ साल भी नहीं हुए आकाश को समझने में कि आकाश क्या है लेकिन ऋषियों को यह बात समझ में आई थी कि अंतरिक्ष कुछ नहीं का नाम नहीं है शून्य का नाम अंतरिक्ष नहीं अंत्रिश की अपनी है विधायक सत्ता है पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है उसका इसलिए वो कहते हैं कि उसे परशु कहते हैं वह सभी जीवों का अस्तित्व सारा प्रकट विश्व उसकी शक्ति का ही प्रसार है उसकी जो शक्ति है उसका प्रसार अब आगे जैसे जो, जो चीज हम पढ़ने जाएंगे उसका कुछ पूर्व भूमिका बताता हूं क्या हम ये कहेंगे कि परमेश्वर को फिर का नाटक करने की जरूरत ही क्या थी उसने अपनी शक्ति से विश्व बनाया तो विश्व का खेल क्यों रचा उसको रचने में क्या मजा आया वो सब कुछ कर सकता था वो सब कुछ उसके पास था उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी वो वह आत्मतृप्त था वो पूर्ण था वो सर्वशक्तिमान था फिर उसने ये विश्व बनाने की मगजमारी क्यों करी अपने आप को इस विश्व रूप में अपनी शक्ति को विश्व रूप में क्यों प्रकट किया इसके जवाब में आगे कुछ लोग भी हैं लेकिन अपन उसकी पूर्वभूमि का थोड़ी सी समझ सकते हैं आज कि जो शिव उसके सिवा कोई ही नहीं मैं अकेला हूं पूर्ण आनंद मगन मग्न पर एक बात बताइए कि उसको उस आनंद का एहसास कैसे होगा उस आनंद को महसूस कैसे करेगा देखो तुमको भूख नहीं लगी हो तो रोटी खाने के आनंद को कभी महसूस ही नहीं कर सकते आपको प्यास नहीं लगी हो तो पानी पीने के आनंद को महसूस ही नहीं कर सकते तो अभिनव गुप्त पदाचार्य जी कहते हैं उसने अपने आप को अधूरा बनाया और फिर पूर्णता के आनंद को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुआ अपने आप को अधूरा बनाया संसार अधूरा है हम भी अधूरे हैं हर चीज अधूरी है संसार में बताओ क्या पूर्ण है पूर्ण सब हैं लेकिन उस पूर्णता के ज्ञान से दूर हैं हमें एक अज्ञान है कि हम अपूर्ण हैं ये भ्रम है अज्ञान मतलब भ्रम हमको एक भ्रम है कि हम अपूर्ण हैं हम शिव नहीं हैं और इसके कारण हम अपूर्ण हैं तब हम कहते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए हम भागते फिरते हैं संसार की दिशा में और जितना मिलता जाता है उसकी पोटली बांधते बांधते फिर और आगे बढ़ते हैं और ये भी चाहिए ये भी चाहिए क्यों? कि हम जानते हैं हम अपूर्ण हैं हमारा ये भ्रम कि हम अपूर्ण हैं और हम पूर्णता की ओर अग्रसर हों तो हमको हर पूर्णता की ओर अग्रसर होने में एक आनंद की प्राप्ति होती वो आनंद शिव को भी अप्राप्त था जब वो पूर्ण था और उसको कुछ भी नहीं चाहिए वो पूर्ण आनंद में था पर वो आनंदों को महसूस कैसे करे कभी प्यास नहीं लगे उसे कभी भूख नहीं लगे उसे कभी किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं हो कुछ करने की तो उसको आनंद की अनुभूति कैसे होगी तो आनंद की अनुभूति आनंद मतलब उसकी शक्ति उसको अपनी शक्ति को तोलना था कि मेरे को तब तक मजा नहीं आएगा देखो एक पहलवान को अगर बिल्कुल लड़ाई नहीं करने तो बोले बस बहुत ताकत के वहाँ पर बैठो चुपचाप तो बोले मजा ही नहीं आया पहलवानी का मतलब क्या अगर सामने कोई लड़ने वाला एक भी नहीं है तो मैंने इतने वर्जिश करके इतनी बॉडी बनाई किस काम की अरे दुनिया बोलने तुम तो दुनिया में सबसे ताकत हो तो कुर्सी पर ठे रहो अरे कुर्सी के लिए थोड़े पहलवान बनाऊँ मैं मेरे को पहलवान इसलिए बनाऊँ कि दो चार हाथ दिखाऊं किसी को तो जब वो शुरू कर तो सबसे वो सोचता था मैं हूँ बहुत शक्तिशाली पर मेरे को कैसे मालूम पड़ा कि मैं शक्तिशाली हूँ कैसे मजा आया मेरे को कि कैसे मैं किसी को बताऊँ कि मैं कैसे हूँ तो उसने अपने आप को जाँचने तोलने के लिए बहुत बनाए मैं कौन हूँ ये जांचने के लिए ब्रह्मांड बना, बना क्योंकि उसमें जब एक व्यक्ति रोज़ाना वर्जिश करता है वो पहले है ना पाँच किलो की बाल्टी मुश्किल से उठती थी फिर उसकी बढ़ी बढ़ने लगी तो वो क्या करेगा अपनी शक्ति को तोलने के लिए क्या करेगा वजन उठाएगा और ये देखेगा कि हाँ मेरी शक्ति अब दस किलो बाल्टी उठा रहा हूँ मैं अब पंद्रह किलो तक होगी मेरी ताकत अब बीस किलो की होगी मेरी ताकत तो वो अपनी ताकत को बढ़ाने का जो प्रयास करता है उसको तोल के तो पता लगाएगा ना अगर वो तोले गए कैसे पता चलेगा कि मेरी ताकत अब कितनी बढ़ गई तो ऐसे ही शिव बोलते मैं बहुत शक्तिशाली हो मेरे सामने कोई भी नहीं दिखाई देता मेरे को लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरी शक्ति कितनी है और उस शक्ति का आनंद कैसे लू तो उसने सब जीव जंतु बनाए संसार बनाया और अपने आप को इस भुलावे में डाल दिया कि मैं शिव यानी शिव की स्वतंत्र शक्ति में कितनी स्वतंत्रता है हम अपने आप को भुलावे में डाल सकते पर वो अपने आप को भुलावे में भी डाल सकते और इसके इतने गहन रहस्य हैं जो कभी कभी हंसी भी आती है और बड़ा मजा भी आता है समझने में वो अपने को भुलावे में डालता है इसलिए कि ताकि वो उस भुलावे से बाहर आ सके भुलावे में इसलिए डालता है कि उस भुलावे से बाहर आ सकते और भुलावे में से बाहर आते से उसको समझ में आ जाता है कि मैं शिव हूँ वो भूलता तो ही नहीं क्योंकि जैसे ही वो अपने आप की स्मृति आती है उसको समझते ज्ञान मिल जाता है कि अच्छा मैं श्यू अगर वो भूल गया होता तो अपने आप को पहचानते से उसको फिर से वो पूरा ज्ञान कैसे मिल सकता था वो अपने आप को भूल गया था तो वो ज्ञान भी भूल गया था अगर वो कि मैं शिव हूं और ये सब सच्ची में हमेशा के लिए भूल गया था तो फिर उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होते से वो सारा ज्ञान कैसे आया था कि मैं कौन हूं लेने वो भूला नहीं था वो भूलने का उपक्रम कर रहा था भूलने का खेल खेल रहा था इसलिए हम जब अपनी साधना के द्वारा या अपनी प्रबल इच्छा के द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन करते हैं और उसको उगाड़ लेते हैं कि हम कौन हैं उस समय हम ये पाते हैं कि हम शिव हैं और हम शिव थे और हम कहें और हमने इतनी जिंदगी बिगाड़ दी पचास साल की जिंदगी बिगाड़ दी पता नहीं कितने जन्म बिगाड़ दिए तो जब शिव तो का अनुभव होगा अनुभव हो कुछ भी नहीं बिगाड़ा कुछ भी नहीं पाया कुछ भी नहीं खोया जो था वही है शिव से चले थे शिव में पर खोया क्या और पाया क्या समय की तो अनुभूति कोई मायने नहीं रखती शिव के लिए क्योंकि वो समय से परे है तो शिव का अनुभव होते ही हम पुनः उस आनंद से एक हो जाते हैं क्योंकि हमको उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ खोया हमने कुछ पाया और वो व्यक्ति हृदय में प्रेम और करुणा से सराबोर हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि मैं उन सब लोग जो सामने बैठे हैं कुछ दुष्ट हैं जो गलत दिशा में जा रहे हैं जो संसार में डूबे हुए हैं उन सबके प्रति भी उसके हृदय में प्रेम मोहब्बत पैदा हो जाती है वो जानता है कि ये लोभ क्या है ये भी शिव है मोह क्या है वो भी शिव है ईर्षा क्या है वो भी शिव है अरे अपराध क्या है वो भी शिव है बोलते सब शिवकता तो के बीच में तो हूँ मैं और मुझसे अलग कोई है ही नहीं इसलिए जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है तो वो वो जान जाता है कि ना मैंने कुछ खोया ना मैंने कुछ पाया मैं जहां था वहां हूं मैं थोड़ी देर के लिए घूमने गया था वापस आके बैठ गया जाएगा इस संसार की एक यात्रा करके आया वापस समझ में आ गया मेरे को वहां बैठ गया मैंने कुछ खोया नहीं मैंने कुछ पाया नहीं क्योंकि पाने लायक कुछ है ही नहीं और खोने लायक भी कुछ नहीं शिव क्या खोएगा और क्या पाएगा क्योंकि पाने लायक तो कुछ है ही नहीं उसके पास जो कुछ है उसी ने बनाया तो खोएगा क्या और पाने लायक कुछ नहीं क्योंकि जो पाएगा वो भी तो स्वयं का ही हिस्सा है स्वयं का ही स्वरूप है इसलिए उसके लिए पाने को कुछ है नहीं खोने को कुछ है नहीं इसलिए जब ये अनुभूति होती है तो वो आनंद अपनी चरम सीमा पर होता है लेकिन शिव को कोई जल्दी नहीं है संसार को समेटने की और ले थोड़ी देर आनंद अपन मेले में घूमने जाते हैं तो जैम में पैसे खर्च भी हो गए तो ठीक है जी पैसे नहीं तो क्या होगा घूमे तो सही थोड़ी देर घूमने का थोड़े पैसा मांग रहा है तो हम फिर घूमते खून आनंद लेते हैं ऐसे ही जो योगी परम शिव के स्वरूप तक पहुंच जाते हैं जो अंदर से जान जाते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है तो भी वो मंदिर जाते हैं शिव जी पर जल चढ़ाते हैं कभी कथा बाछने लग जाते हैं कभी तीरथ में जाने लग जाते हैं कभी गंगा जी में नहाने लग जाते हैं क्योंकि ये आनंद तो लो आपने क्या करना है मालूम है जो हो गया वो तो कि ना तो कुछ खोया ना कुछ पाया होगा ही शिव तत्व प्राप्त लेकिन मजे लेने में क्या प्रॉब्लम है अभी अब कुछ तो नहीं लग रहा ना आपने कोई साधना करनी है न कुछ अपना कोई कर्म का बाकी है ना कोई दुनिया में कुछ करना बाकी है क्योंकि शिव तक के बाद कुछ भी बाकी नहीं है तो फिर भी वो इस संसार के आनंद के लिए समस्त योगी ऐसा करते वो कभी सिनेमा देखने जा रहा है तो कभी वो जुआ खेलने बैठ जाता है कि कभी वो मस्ती करने लग जाता है लोगों को लगता है ये तुम इसको संत बोलते हो तो बुदमाश आदमी कल जुआ खेलते देखा मैंने इसको तुमको उसका अंतस कैसे मालूम तुमको क्या मालूम उसको भीतर कितनी शिवता है इसलिए गुरु लोग कहते हैं किसी पर कमेंट मत करो तुम अपने अंदर जागो संसार में तो शिव के सिवा कुछ है ही नहीं तुमको का वो जुआ खेल रहा था कल तो तुमको का तो बहुत बदमाश आदमी था वो तो बहुत गलत इंसान है ये तुम्हारी समस्त गलतियां और ये तुम्हारी समस्त अनुभूतियां जो बाहर से आती हैं लोगों के बारे में जो हमारे कमेंट्स हैं लोगों के बारे में हमारे जो अनुभव हैं वो समस्त अनुभव एक छल है उन छलों में हम छलने जाते हैं और उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता बिगड़ता हमारा है हम छलने जाते और हम अपने शुद्धता से दूर हो जाते हैं हम अपने फिर अज्ञान के आवरण में जाके फिर उस खेल में शामिल हो जाते हैं तो हम अगर इस खेल में खिलाड़ी बनना चाहते हैं या चाहते हैं कि अब हम खिलाड़ी बन जाएं बहुत हो गया गेंद बन लिए बरसों से गेंद की तरह इधर उधर खेले जा रहे हैं अब हम खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो उसके लिए बैठ के अंतर चिंतन करें और तय करें कि इस अस्तित्व का स्रोत क्या है समस्त शक्ति के रूप में शिव की ही शक्ति है और शिव मेरे भीतर ही विराजमान है और कहीं नहीं और कहीं है ही नहीं वो शिव मेरे भीतर विराजमान है और यहीं से वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकट कर रहे हैं वो सारा ब्रह्मांड मेरी ही शक्ति का विकास है जब ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है तो ये बातें सिर्फ लफाजी नहीं हैं ये बातें सिर्फ शाब्दिक नहीं है थोरिटिकल नहीं है ये बोध की बात है ये बोध जिस दिन हो जाएगा तो हृदय आनंद शांति और परम प्रेम से भर जाएगा ईश्वर के प्रेम से भर जाएगा और संसार के प्रेम संसार का प्रेम और ईश्वर को प्रेम करना कोई दो अलग बातें नहीं है कि संसार को प्रेम करो चाहे ईश्वर के नाम को प्रेम करो एक ही बात है क्योंकि संसार और ईश्वर दो अलग अलग सत्ताएँ नहीं जो संसार है वही ईश्वर है जो ईश्वर है वही संसार है इस तरह से जब हम बौद्ध पंचदीशिका का अध्ययन आगे बढ़ता चला जाएगा हमारा तो हमको इन पंद्रह श्लोकों के बाद में अगर हम इन पर वास्तव में गंभीरता से चिंतन करें तो हृदय के अंदर हमारे शोतता के ऊपर जो हमने आवरण अपने अज्ञान का डाल रखा था वो हटने लग जाएगा अपने अंदर बोध पैदा होने लग जाएगा यानी ना तो एक कोई बात है न कोई प्रवचन वाली बात है लेकिन ये एक परम सत्य है जिस दिन ये अनुभव होने लग जाएगा जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलते बोलते भी आप लगातार समझो ये कौन बोल रहा है ये कौन बोल रहा है आप बोलोग मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन क्या ये जीबान बोल रही है क्या ये तालू बोल रहे हैं क्या ये होट बोल रहे हैं क्या ये फेफड़े से निकलने वाली हवा बोल रही है लेकिन इनको बुलवा कौन रहा है चलो होठ तो हिल रहे हैं गला चल रहा है जिबान चल रही है लेकिन इनको बुलवा कौन रहा है कौन है इसके पीछे एक शक्ति जो सतह इसको बोलने के लिए प्रेरित कर रही है और वो शब्द जो निकल रहे हैं मुंह से वो शब्द निकलने के पहले कहाँ थे और कौन उन शब्दों को गढ़ रहा है और कौन उन शब्दों को गढ़ के बाहर निकाल रहा है आपके अंदर ही वो शिव बैठा है जो एक एक शब्द को टकसाल में बना बना के बाहर फेंक रहा है वो वही है जो ये कर सकता है दुनिया में और किसी की क्षमता नहीं है हम सीमित जीवों की क्षमता नहीं है कि हम बोल भी सकें एक शब्द भी बोल सकें माँ को आवाज़ भी दे सकें क्योंकि वो शब्द माँ बोलते हैं वो भी अंदर से टकसाल की तरह गढ़ के एक सोने के सिक्के की तरह बाहर आता है और वही हमारे भीतर है जो ये एक एक शब्द को घड़ रहा है एक एक क्रिया को बना रहा है हम जो एक एक शब्द बोलते हैं या करते हैं वो समस्त क्रियाओं का और जो हम विचारते हैं उन सब विचारों का जनक वही परम शिव है आज अपने इतनी है अगली बात आगे से शुरू करेंगे